ब्रह्मा गुरोर्ब्रह्म गुरो गुरुर्देव महेश गुरक्षा परम नमः तस्म श्रीगुरव तस्मे नमः शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के छियालीसवे श्लोक तक विचार किया तो कल पैंतालीस और छियालीस दोनों को लेके विचार किया था पैतालीस में बता दिया था स्थान में पुरुष के भांति ब्रह्म में भ्रांति से जीवत्व का भान होता है वहां स्थानों का यथार्थ ज्ञान होने से पुरुषत्व का निवृत्ति होती है वैसा ही यथार्थ ज्ञान होने से जीव की निवृत्ति होती है बता दिया और चालीस में बताया तत्वस्वरूपानुभवत्पन्ना ज्ञान मंजस ऐसा दिग्भ्रमादि दिग्भ्रमादि के भांति मैं मेरा इस अज्ञान को तत्वस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञानम अंजसहा शीघ्र ही समय नहीं लगता है जैसे दीपक जला दिया अंधकार भाग गया अंज सहा शीघ्र ही बात करता है ये हम लोगों ने विचार किया छियालीस में आगे सैतालीसवें श्लोक में जो यथार्थ तत्व ज्ञान वाला जो योगी है वो ज्ञान चक्षु के द्वारा आत्मा को देखता है और आत्मा में ही सब है ऐसा अनुभव करता है ये बताने जा रहे सैतालीसवें श्लोक में आइए विचार करें सैतालीस सम्यक योगी स्वात्मनेखिल चित मीक्षसे ज्ञानच्क्षुषा सोगी अर्थ सज्ञान यथत ठीक ठीक से यतार्थ का मतलब है शास्त्र और गुरु के उपदेश के अनुसार श्रवण <coughs> मनन निधिध्यासन के द्वारा जिसको ज्ञान हो गया ऐसा यतार्थ तत्व ज्ञानवान योगी ज्ञान चक्षुषा अंतिम ज्ञान रूप चक्षुसे क्या करता है स्वात्मनेवा किलम स्थितम अर्थात आत्मा में ही सबको स्थित देखता है और सर्वमात्मानं आत्मान सबको एक आत्मरूप ही देखता है उसे तो कुछ है नहीं तो यह स्वात्म अकिल स्थितम स्वात्मने वहा अकलम स्थितम पश्यति क्योंकि वहां भी बता दिया उपनिषदों में भी तो किससे देखता है तो यहां बता रहे ज्ञान चक्षुषा अच्छा ये ज्ञान चक्षु क्या चीज है तो इसका मतलब तीन चक्षु है एक तो भौतिक चक्षु ये जो भूतों के द्वारा अपंचीकृत पंच महाभूतों के तेज के सत्वांश से उत्पन्न हुआ नेत्र हो गया ये भौतिक चक्षु हो गया जिसके द्वारा हम लोग भूतों को देख सकते वो भी सभी नहीं पृथ्वी जल तेज तक वायु और आकाश को आप नहीं देख सकते तो भूत और भौतिक पदार्थों को देखने के लिए जो है हमारा ये चक्षु भौतिक चक्षु इसके द्वारा आप अरिभौतिक भौतिक पदार्थों को देख सकते दूसरा एक चक्षु है दिव्य चक्षु दिव्यम ददा चक्षु गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने बता दिया वो जो दिव्य चक्षु है एक प्रकार से रिथंबरा प्रज्ञा है उसके द्वारा आप भगवान के विराट रूप भगवान का व्यापक रूप अर्थात दैविक स्वरूप को देख सकते हैं तीसरा एक चक्षु है ज्ञान चक्षु चक्षुषा ये ज्ञान चक्षु से आप आध्यात्मिक अर्थात आत्मा को देख सकते इसका उल्लेख गीता में भी भगवान ने किया है तेरवे अध अध क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ यो रेवा मंत्र चक्षुषा क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भेद है ज्ञान चक्षुषे करता है और पंद्रहवें अध्याय देखे मेमूडा नुपश्य पश्यंते ज्ञान चक्षुषा अज्ञानी नहीं देखता है और जो पश्यंती ज्ञान चक्षुषा ज्ञान देखता है विद्वान जिसका मतलब यहाँ आत्मा को ज्ञान चक्षुषी देखता है अनुभव करता है कहने का तात्पर्य ये है आत्मा परमात्मा के जो अभेद क्योंकि आत्मा और परमात्मा जीवात्मा और परमात्मा आत्मा तो एक ही है दो नहीं हो सकता है उस आत्मा के सामने जीव लगाने से जीवात्मा बन गया उस आत्मा के सामने परम लगाने से परमात्मा हो गया एक तत्पद का वाच्य बन गया और जीवात्मा हो गया तम पद का वाच्य हो गया तो वहां से भेद शुरू हो गया वो मालिक है मैं सेवक हूं किंतु आत्मा और परमात्मा के अभेद के अपरोक्ष अनुभव को कैसा है महावाक्य के द्वारा तत्व उस अपरोक्ष अनुभव को ही सम्यक विज्ञान कहते हैं। यहां है ना सम्यक उसका मतलब इसी का नाम है सम्यक विज्ञान का। ऐसे सम्यक विज्ञान के बाद उसी में सदा स्थित रहने वाले को योगी शब्द से कहा जाता है सब योगी नहीं योग कर रहे वो योगी नहीं यहां योगी का मतलब है सम्यक ज्ञान के बाद सदा उस आत्मा में स्थित रहता है उसको योगी कहते वह सम्यक ज्ञानवान योगी यह यह योगी मतलब ज्ञानी योगी सम्यक ज्ञानवान योगी पुरुष अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा में कल्पित आरोपित संपूर्ण विश्व को देखता है अर्थात विश्व है नहीं इस आत्मा में कल्पित है आत्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है आत्मा के सत्ता के द्वारा सत्यवान भान होता है इस प्रकार देखता है और संपूर्ण कल्पित नाम रूप रूपात्मक जगत को एकमात्र अधिष्ठान स्वरूप आत्मा ही देखता है क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं क्या जल से अतिरिक्त कोई तरंग है नहीं हो सकता है। सोना से अतिरिक्त कोई कुंडल है नहीं हो सकता इसलिए वो नाम रूपात्मक कल्पित संपूर्ण विश्व को देखता है नाम रूप आत्मा जो तो एकमात्र अधिष्टान स्वरूप आत्मा ही देखता है आत्मा से अतिरिक्त नहीं देखता ऐसा दर्शन ज्ञान नेत्र से ही हो सकता है इसको ज्ञान चक्षुषा बता रहे ज्ञान चक्षु से नाम रूप को बाध कर एकमात्रा सचिदानंद ब्रह्म को देखता ही मतलब नाम रूप अस्थि भाति प्रिय भाति प्रिय ब्रह्म का स्वरूप है नाम रूप है माया का है। उसका बात करना पड़ेगा तो ज्ञान चक्षु से नाम रूप को बात करके एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म को देखता ही अर्थात सर्वात्म दर्शन है और यही जीवन मुक्ति और प्रारब्ध के समाप्ति के बाद विदेह मुक्ति को एकमात्र अंतरंग साधन है इससे जीवन मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे और विदेह कैवल्य मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे और कोई साधन नहीं है आगे अड़तालीसवें श्लोक में ये बताने जा रहे कि संपूर्ण जगत आत्मा ही है क्योंकि आत्मा अधिष्ठान है अधिष्ठान सत्त अतिरिक्त सत्ता अभावत्व अध्यास में अध्यास को कोई सत्ता नहीं आत्मा ही है आत्म से भिन्न कुछ नहीं है ये बताने जा रहे 48वें श्लोक में आत्मेंद जगत्सर्वा आत्मे वेदम जगत सर्वा मात्मन विद्यते महत्मते मृधो यदादीनी मृधो यदादीनी स्वात्व स्वात्माक्ष जगस्सर्व यह संपूर्ण जगत आत्मे इदं जगस्सर्व आत्मे य संपूर्ण जगत आत्मा है क्योंकि ऐतरियमित आत्म इदमेग्रसी नान्यकनामीशत्व खल्दम ब्रह्म झांदो्य में इसलिए जगत् इदम जगत्सर्व आत्मेवूर्ण जगदी आत्मनो आत्मनोन विद्य आत्मशे भिन्न आत्मशे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है मृधो यदादी दृष्टान्त है जैसे मृत्ति का से उत्पन्न घटादी मृत्ति का स्वरूप ही है उस मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं है बस व्यवहार होता है इधर उधर करने से सर्वमिक्षते। तो घटादी ही मृत्ति का स्वरूप भिन्न कुछ भी नहीं ठीक उसी प्रकार ज्ञानी सबको स्वात्मनी अपने आत्म स्वरूप ही देखता है अपने आत्मा में ही सब कल्पित है उससे अतिरिक्त है ही नहीं ऐसा देखता है तो कहने का तात्पर्य यह है मृतिका से बने घट है शराव है मल्लिका है आदि ये सब विशेष भले ही अलग अलग अलग दिखते आपको ये घट अलग है सकोर अलग है पूर्व अलग है पर वस्तुतः ये मृत्यु का स्वरूप है ना सोने से बनाए हुए आभूषण आपको अलग अलग अलग अलग रहा रहे कुंडल नोपुर करके अंततः है तो एक ही है ना तो ये बोल रहे प्रतक प्रतक दिखते पर वस्तुतः अमृतिक स्वरूप ही है मृतिक तत्व को जान जानने वाला पुरुष विभिन्न संस्थान में विभक्त अलग अलग रूप से भान होने वाले घटारी को मृतिका ही समझता है क्यों तो छांदो के मैं वाचारंभ विकारनामा मृत्यु का इतव सत्यम ऐसे ही आत्म से उत्पन्न इस संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को नाम और रूप रूप बोल दो आकृति नाम हो गया देवदत्ता यज्ञ दत्ता, दत्ता आकाश आदि रूप का मतलब आकृति आत्म से उत्पन्न है संपूर्ण तस्माद्वाये ये तस्मा आत्मना आकाश संभूता आकाशद्वायु करके नाम रूपात्मक जगत को तत्वित पुरुष आत्मज्ञानी पुरुष अपने आत्म रूप में ही देखता है कहने का मतलब आत्मा के सत्ता से अतिरिक्त इनका सत्ता नहीं है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है कहां से आएगा आत्मा को छोड़कर रहेगा ही नहीं कुछ ऐसे सर्वात्म को कभी भी शोक मोह आदि नहीं होता है क्योंकि शोक मोह का जो कारणता भेद दर्शन जब तक भेद दर्शन है तब तक शोक मोह होता है ये भेद होता है मन को लेकर जैसा देख लीजिए जागृत में आपको शोक मोह होता है क्या नहीं होता है मन है स्वप्न में होता है किंतु सुषुप्त में कहा होता है वहां भेद है ही नहीं इसलिए शोक नहीं होता अतः सारा कल्पित आत्मा में भेद जब तक है तब तक दुख है इसलिए विचार के द्वारा उस भेद को निवृत्ति कर दीजिए तो आत्मा ही आत्मा है इसीलिए यहाँ विचार कर ओम शांति शांति शांति